प्रतिज्ञा किया गया और द्वैत अगर है तब द्वैत मिथ्या है इसको तर्क के द्वारा द्वितीय बैतथ्य प्रकरण में सिद्ध किया गया कि द्वैत मिथ्या है तो अभी तृतीय प्रकरण में प्रश्न करते हैं टीका में तर्कम्भे वैतथ्य निरूपण परिसमाप्य अवैतम आर्थिक अभी तर्कता संभावित प्रकरण प्रारिपुर उपास्य उपासक तो भेद अपवदति दृष्टि अपव तर्कम्भ आश्रय तर्क को आश्रय करके द्वैत द्वैत वितथा वितथा है मिथ्या है इसका निरूपण किया गया परिसमाप्य करके तर्क के आधार पर द्वैत मिथ्या है ऐसे द्वितीय प्रकरण में ये निश्चय किया गया है द्वैत अगर मिथ्या हुआ तब अद्वैतम आर्थिकम द्वैत मिथ्या हो गया तो स्वाभाविक है की अद्वैत फिर वास्तविक वास्तव बच गया ऐसे होने पर भी तर्क संभावितुम तर्क से भी अद्वैत को सिद्ध करने के लिए प्रमाणांतरम प्रारिपुत तर्कतः संभावितुम कहते हैं, तर्कतः प्रमाण तुम नहीं कहते हैं तर्क से अद्वैत संभव है ऐसा कहेंगे तो संभावना और क्रमा ये दोनों अलग हैं संशय हो गया अगर एकस्मिन धर्मी विरुद्ध नाना धर्म अब कार्य ज्ञान अगर बिल्कुल आधा आधा है तो उसका संशय कहेंगे और अन्य उत्कट अन्यतर कोटि का संशय एक कोटि दो कोटि बराबर हो जाएंगे तो संशय एक कोटि अगर उत्कट हो जाएगा तब तो कहेंगे इसको संभावना जैसे वर्षा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है किंतु अगर बादल इतना छा जाएगा अगर ये बिजली भी चमकने लगेगी तब हम कहेंगे तो संभावना है उत्कट तो अगर एक तरकोटी हो जाएगा उसको कहा जाएगा संभावना इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं कि तर्क से भी अद्वैत तो संभावना है निश्चय नहीं कहेंगे संभावना तो निश्चय तो होगा आगामी से दिन प्रकरण्तर प्रारिपु प्रकरण अन्य प्रकरण आरंभ करने का इच्छा वाला रब धातु से सन हो गया तो से होगा धातु है रब आगे हो गया सन सन होने के बाद फिर दु हो जाएगा अभ्यास में आ जाएगा रे रगे रन फिर रब का जो अकार है सनी मी मा घू रब सक पत पदम अच अच्छा इस ये सनंत प्रकरण में आएगा तो अच अच्छा को ईश हो जाएगा अभी जो रब था रब का अ को ईश हो जाने से क्या हो जाएगा स आएगा अच अच्छा इस तो आज थोड़ा आप उसमें एडजस्ट को लेंगे कल और एक कुर्सी ले लेंगे तो हो जाएगा अ को हो गया ईश तो हो गया ना? ना अच्छा धातु का अभ्यास हो गया आगे हो गया धातु में रकार रोकार के आगे अभी ईस आ गया तो हो गया आगे रहा भोकार भोकार के आगे अगर रहा सन ऐसा रहा तो रहने के बाद अभी अत्र लोपो अभ्यास अभ्यास का लोप हो गया लोप हो होने के बाद रह गया रिस आगे भो आगे कोई ईस हुआ तो हो गया रिस रिस के आगे धातु का रहा भोकार उसके आगे सन तो अभी स भो स तीनों संयोग आ गया प्रथम स का रोप कैसे हो जाएगा कैसे सकार भोकार का संयोग है उसके पर में सकार है प्रथम तो सकार गया अभी हो गया रि आगे रहा भिप आगे फिर भ को से पकार हो जाएगा हो जाएगा रिप स फिर सना उहु। वो करके रिपसुर हो गया तो प्रारिपुर अर्थात प्रारंभम इच्छु आरंभ करने का जो इच्छा करते हैं प्रारिप सुर प्रकरण्तर धातु रन हुआ आगे तो सूत्र सन प्रकरण है तो अन्य प्रकरण आरंभ करते हैं कि अद्वैत तर्क से भी संभव है ऐसा कहने के लिए और तर्क आरंभ में उपास्य उपासक तो भेद दृष्टि तो ये भेद दृष्टि ये ही अर्थात अर्था, अर्था, अर्था, मिथ्या है उपास्य उपासक भेद दृष्टि ये अपदती टीका में दे दिया एक नंबर टिप्पणी दे दिया उपास्य उपासक उपासकेर उपासके पर अभ्युपगमार उपासक लोग क्या करते हैं जो उपास्य है उससे हम वास्तव भिन्न है इस प्रकार मानते हैं वेदांति भी उपासना करते हैं किन्तु उपासना करने का समय वो नहीं मानते है कि जो उपास्य है ये हमसे वास्तव भिन्न है इस प्रकार नहीं है तो कल्पित भेद को लेकर के कर सकते हैं टीका में उपास्य उपासक भेद दृष्टि शब्द का अर्थ प्रथमम अर्थात प्रथम उपास्य उपासकों का भेद दृष्टि का निराकरण करते हैं उपासना हम करते हैं चित्त एकाग्र के लिए तो ये भेद दृष्टि नहीं रख करके अभेद दृष्टि रख करके अगर हम उपासना करेंगे तो हमारा चित्त भी एकाग्र होगा और भेद का संस्कार भी दृढ़ होगा तो हम जिसको प्रणाम करते हैं जिसको उपासना करते हैं वो हम ही हैं। वहां और कुछ अलग शरीर इत्यादि का चिंतन ना करें आप स्वयं भी शरीर वाला नहीं है वो भी शरीर वाला नहीं है जब भी हम प्रणाम करते हैं तब हमको अहम ये बुद्धि होना चाहिए और अहम में कोई परिच्छेद नहीं आना चाहिए तब उस समय में जो अहम का भान होगा वो भी शुद्ध है और जिसको करते हैं वो भी शुद्ध है तो उपास से उपासक इस प्रकार फैदा रहना चाहिए आनंद महाराज जी कहते हैं बृहद भारती का टीका में जहाँ प्रणाम का अर्थो कहते हैं काय मनो वाक्य ही स्वरूप अवस्थान प्रणाम काय मनो वाक्य ये सब को लेकर के स्वरूप में रहना है यही प्रणाम है जिसे हम प्रणाम करते हैं स्वरूप का ही चिंतन होता है हम भी वही है जिसको प्रणाम करते हैं है वही ऐक्यो उपासना आगे लोक है ओ मंगलाचरण कर देते हैं उपासना उपासनाश्रिधर्म जाते ब्रह्मणि वर्तते, वर्ततेपत्तिरजनाश स्मृत उपासनाश्रितः धर्म जाते ब्रह्मणि वर्तते जैसे हैं तेन प्रागुत्पत्रस असौ कृपति धरती शरीर धरती, धरती धर्म धर्म कहने से जीव को कहा गया जीव ही धर्म है क्यों वो सब धारण करता है शरीर को धारण करता है शरीर को क्यों धारण करता है धर्मा धर्म को धारण किया है धर्मा धर्म को धारण करेगा तो उसका फल भोग करना पड़ेगा फल शरीर से ही होगा इसलिए शरीर को भी धारण करता है तो धरती धर्म ये हो गया जीव शरीर आदि अदृष्ट ये सबको धारण करता है और वो जीव कैसा है उपासनाश्रित उपासक उपासना ही हमारा आश्रय है आश्रय अर्थात तो वही हमारा साधन है इस प्रकार की मानता है और जाते ब्राह्मणी वर्तते जाते अर्थात हम अभी जन्म हो गया अर्थात तो देह में अभिमान कर लिया इस प्रकार की मैं देह वाला हूँ इस प्रकार की मानता है जाते जाते अर्थात तो देह के साथ संयोग हो गया अभिमान हो गया आध्यासी को संयोग कोई वास्तव संबंध देह के साथ नहीं है केवल अभिमान करना जाते अर्थात देह अभिमानित्व न ब्रह्मी बर्तते अभी ब्रह्म किस प्रकार मैं तो शरीर वाला हो गया और ब्रह्म भी जगत हो गया तो हो गया तो अभी मैं ब्रह्म में, में हूँ ब्रह्म जगत है मैं शरीर वाला हूँ इस प्रकार क्यों मानता है और उपासनाश्रित तो क्या है तो आगे फिर मैं वो ब्रह्म का उपासना करूँगा ब्रह्म भी जगत रहित तो हो जाएगा और हम भी शरीर रहित तो हो जाएगा मृत्यु के बाद हम शरीर रहित हो जाएगा और उपासना करके ब्रह्म जगत रहित हो जाएगा फिर हम एक हो जाएंगे इस प्रकार के विचार अर्थात अभी तो हम भिन्न है हम शरीर वाला ब्रह्म जगत वाला इसको कहते हैं एक तुम हो गया एक तत्व हो गया ये दोनों सब वास्तव है हम भिन्न है इस प्रकार की मानता है और प्राग उत्पत्तिर सर्वम अजम जब ये उत्पत्ति नहीं हुआ था ब्रह्म भी जगताकार नहीं हुआ था हम भी देह वाला नहीं हुआ था सब अजम सब तो अजन्मा सब एक ही और अद्वैत था अभी सब द्वैत हो गया तो फिर उपासना करके जब देहपात तो हो जाएगा सब फिर एक हो जाएगा और अद्वैत हो जाएगा इस प्रकार की मानता है तेना असौ कृपण स्मृत कृपण क्षुद्र बुद्धि अर्थात अल्पबुद्धि वास्तव अर्थात ये जगत और सो शरीर ये सबको वास्तव मान करके वास्तव भेद स्वीकार करना ये इसको कृपण कहा गया तेन तेन अर्थात देहाभिमानी त्वेन और ब्राह्मण जगदाकार ये दोनों मान लिया ये दोनों हो जाने से दोनों का बीच में भेद आ गया पहले तुम पदार्थ विशिष्ट हो गया तत्व पदार्थ विशिष्ट हो गया विशिष्ट में भेद आ गया भेद होने से वो कृपण हो गया तीनों को वास्तव मान लिया ये अलग है ये अलग है दोनों का बीच में भेद ये भी वास्तव है इस प्रकार के तेन देह है दे, देहवत्व अथवा ना स्वीकारा नत्वदर्शी अच्छा ये स्मृत हाँ स्मृत अच्छा नये नृत्य नहीं तेन अर्थात ये देहवत्व स्वीकार हो जाने से तत्वदर्शी लोग उसको कृपण कहते हैं कृपण इति स्मृत तेन स्मृत नहीं तेन का तो पूर्व का हेतु कथन हुआ तत्वज्ञानी लोग इस प्रकार की उसको कहते हैं कृपण तो है कृपण बुद्धि देह में में तादात्म्य तदिमानी वर्ततेम धारणा धर्म, धर्म।, धर्म। मनीन प्रत्यय होता है किन्तु तो यहाँ कर्तरी मनीन धारणात धर्म जीव भूत तो जाते घात आकारेणते भूतसघात आकार देह अभिम हो गया दो नंबर टिप्पणी धर्मपद से यथोक् व्युत्पत् जीवपर न उत्तरम वाक्यम वाक्यमस्त भूत संघाताकार भूतसघाता का अर्थ हो गया देहात्म देह अभिमी तो वही हो गया ज्यात हो गया तो देह अभिमन कर दिया जाते ब्रह्मी तद तो अभिमानित्व न वर्तते अभी ब्रह्म में वो कैसे है देह अभिमानित्व न मैं देह वाला हूँ इस प्रकार तीन नंबर टिप्पणी देखिए जाते ऊपर दिया है जाते ब्रह्मणी उपासक अभिप्राय उपासक जात हो गया जन्म हो गया देह में अभिमान कर लिया क्यों स सव अर्थात उपासक उपासक ही ब्रह्म जगदात्मना परिणतम तत्पुनर ब्रह्म उपास्यमानं उपास्य मान इति इतने को आप ब्रैकेट में रख सकते हैं अपना समझ के लिए स ही के आगे वो कैसा मानता है कहते हैं स ही स ही अंति में दिया इति मन तो बीच में जो है वो क्या मानता है उसको देते हैं वो क्या मानता है ब्रह्म एवं जगद परिणतम ब्रह्म जगत रूप से परिणत हो गया तत्पुन ब्रह्म दृष्टिया उपास्यमान ब्रह्म संपै फिर उस ब्रह्म का अगर हम उपासना करेंगे वो जगत का लय हो जाएगा तो वो फिर ब्रह्म बन जाएगा इस प्रकार के इति मन्यते वो उपासक ऐसे मानता है अच्छा आगे तद अभिमानित्व वर्तते, चार नंबर टिप्पणी दे दिया तब तद अभिमान देह मात्रे अहम अभिमानित्व न देह ही मैं हूँ इस प्रकार की अभिमान कर लिया जाते ब्रह्मी वर्तते ब्रह्म जगदाकरण है और ये देहवाला इस प्रकार के हो करके वो अभी रहता है स प्राग उत्पत्ते एवं कालावच्छिन्नम वस्तु मन्यते वस्तु अर्थात ब्रह्म ब्रह्म को किस प्रकार मानता है कालावच्छिन्नम अर्थात एक काल में उसका ऐसे स्वरूप है दूसरा काल से ऐसा स्वरूप है क्या है प्राग सर्व अजम उत्पत्ति होने से पहले सब अज था अजात था था था अजन्म एक पदार्थ था, था। पांच नंबर टिप्पणी दे दिया अजमत अद्वैत ब्रह्म रूप तो उत्पत्ति से पहले सब ब्रह्म रूप था अभी किंतु जगदाकार देहाकार सब हो गया इसलिए काला व चिन्ह वस्तु हो गया सन्वय मन्यते के साथ स सा मन्यते उत्पत्ति से पहले अद्वैत था अभी तो और अद्वैत नहीं था अर्थात ये जो ब्रह्म है वो कालावच्छीन हो गया एक काल में एक रूप अन्य काल में अन्य रूपन सपुन उपासन, उपास, उपासना पुरुषार्थ साधन आश्रित यहाँ तक सपुन स अर्थात सउपासक सव उपासना को पुरुषार्थ का साधन स्वीकार कर लिया है आश्रित अर्था स्वीकृत उपासना ही पुरुषार्थ का साधन है ऐसा मान लिया उपासना करके जो ब्रह्म जगदाकार हो गया और हम जो देह वाला हो गया ये दोनों का हम हटा सकता है उपासना करके इस प्रकार की मानता है और तदेव ब्रह्म प्रतिपक्ष तदेव ब्रह्म द्वितीय हैं उस ब्रह्म को मैं जान लूंगा प्रतिपक्ष उत्तम पुरुष का तो मैं जान लूंगा किंतु कब शरीर पाता पाता प्राप्त कब शरीर शरीर नष्ट होने के बाद हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा उसके साथ एक हो जाएगा इति इस प्रकार की क्योंकि क्यों मानता है एवं मिथ्या ज्ञानवान अवतिष्ठते तेनाश कृपण अल्पको ब्रह्म विद्धि क्योंकि इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान वाला है होने से मिथ्या ज्ञानवान अवतिषते बनता है यहाँ किंतु अवतिष्ठते हो गया सम अव बी प्र इसके पूर्व में साधातु रहने से आत्मनिपद हो जाता है अवतिष्ठते तेन असौ कृपणः इसलिए वो कृपण हो गया तीन चीज मान लिया ब्रह्म जगदाकार हो गया हम देह वाला हो गया और हम दोनों परस्पर में भिन्न है उपासना और एक अदिक उपासना करके ये सब फिर एक हो जाएगा इतने चीज मान लेने से वो कृपण तेन तेन अर्थात ये सब हेतु के द्वारा वो कृपण हुआ कृपण अर्थात अल्पकहता जो तो जाते ब्रह्मणी वर्तते जाते मतलब तो का देह अभिमानित्व न जात हो गया मतलब तो ब्रह्मणी अर्थात ब्रह्म अभी जगताकार हुआ अगर ब्रह्म जगताकार नहीं होगा ये देह वाला होकर के शुद्ध ब्रह्म में कैसे रहेगा अर्थात ब्रह्म जगताकार हो गया मैं देह वाला हो गया तो भी मैं जगताकार ब्रह्म में व्यवहार करना इस प्रकार की जो अर्थात ब्रह्म जगताकार हुआ ये अर्थ तो आएगा क्योंकि स्वयं जात हो गया जात हो गया तो देह अभिमानी हो गया जब ये स्वयं देह अभिमानी हो गया तब तो और कहीं एक व्याकृत पदार्थ में ही रहेगा क्योंकि एक अगर व्याकृत हुआ दूसरा वो व्याकृत में ही रहेगा अव्याकृत में नहीं रह पाएगा इसलिए ब्रह्म भी जगताकार हो अर्थात ये कहना है कि यह तोम पदार्थ को विशिष्ट माना तत्पदार्थ को विशिष्ट माना तोम पदार्थ तत्पदार्थ में भी व्यवहार कर रहा है इस प्रकार हम पर्वतों को तो तो देख रहे हैं पर्वत तो ये ब्रह्म का ही मतलब व्याकरण रूप है और हम देखने वाला देह विशिष्ट है तो इसलिए कहते हैं हम व्यवहार करते हैं ब्रह्म में व्यवहार करते हैं ब्रह्म कैसा है व्याकरण हो गया व्याकृत रूप है इस प्रकार आर्थिक आएगा कि ब्रह्म व्याकरण हो गया और शाब्दिक है जात स्वयं देह अभिमाने का कि से जीव को ले, कि को ले क्या उत्पत्ति उत्पत्ति से पहले सब एक ही था एक ही था धैर्य ही नहीं था दोनों सब एक ही है न अच्छा ये तो उपासक है इसलिए अर्थात तो ब्रह्म ही एक ही था सब गुण ही ये लेंगे क्योंकि ब्रह्म उत्पन्न हो जाता है न फिर परिणाम हो जाता है तो उत्पत्ति से पहले सब अद्वैत ही था अद्वैत था ना जब उत्पत्ति से पहले सब ब्रह्म ही था कहेंगे तब तो फिर वो सगुण ब्रह्म वो नहीं लेगा सगुण ब्रह्म कहेंगे तो अद्वैत तो नहीं होगा ना और जब मतलब नहीं होगा इस प्रकार की अर्थात उपासना करके हम निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे इस प्रकार की इसका बुद्धि है इसलिए कृपणो अल्पको, अल्पको ब्रह्म विधि ही स्मृतम तो, तेन हो गया हेतु ये सब हेतु के द्वारा स्मृतम ब्रह्म है, तेन का स्मृत के साथ अनुय नहीं है स्मृत तो कर्मणी हुआ ऐसे स्मरणा किया जाता है स्मृत स्मृत अर्थात चिंतित प्रकरणांतरम अवतारयन वृत्तम अनुद्रवती अन्य प्रकरण का अवतारण कर, कर, करते हुए पूर्व में जो कथन हुआ उसका अनुद्रवती उसको फिर अनुवाद करते हैं भाष्यकार कहते हैं ओंकार निर्णय निर्णय निर्णय ये कहा गया प्रथम प्रकरण में प्रपंच उपशम शिवो अद्वैत आत्मा इति प्रतिज्ञा आगम में कहा गया केवल प्रतिज्ञा करके तो प्रपंच उपशम शिवो अद्वैत आत्मा है आत्मा जो है प्रपंच उपशम बहुत प्रपंच उपसमो उपशमो ये प्रपंच नहीं है इसलिए शिव है, कर है। नहीं है तो फिर अवय है द्वैत आत्मा ऐसे प्रतिज्ञा कहा गया आत्मा कहा गया द्वैतम इति उसी नीते उ श्लोकाय विकलो विवर्तेत तो कल यदि कैनचि उपदेशादादो ज्ञाते द्वैत नीते विकल्पो विनिवर्त है ये जो द्वैत दिखता है ये द्वैत का निवृत्ति हो सकता है अगर किसी ने इसको पहले द्वैत को कल्पना किया है तो, तो अगर ये कल्पना ही नहीं हुआ है फिर द्वैत कहा है जिसका निवृत्ति का आवश्यक है इसलिए कहते हैं ये द्वैत का निवृत्ति का आवश्यक नहीं है क्योंकि है ही नहीं द्वैत का निवृत्ति अर्थात कोई वास्तव निवृत्ति करेंगे इस प्रकार की आवश्यक ही नहीं है अगर रजु में सर्फ होता तब तो उसका निवृति करने का अवश्य होता तो कहें है ही नहीं सर को तो उसका फिर निवृत्ति क्या है तो ये जो कहा गया तो इसको कहते हैं ज्ञाते द्वैतम न बीतते तो जब ज्ञाते ज्ञाते ब्राह्मणी अद्वैत ज्ञान हो जाने के बाद द्वैतम न बीतते फिर द्वैत रहता ही नहीं इसके द्वारा कहा गया की आत्मा अद्वित है और द्वैता भावस्तु वैतथ्य प्रकरण स्वप्न माया गंधर्व नगरादि दृष्टानतेर दृश्यत्व्यंतत्व आदि हेतुधी तर्केण च sure, प्रतिपादित तो द्वितीय प्रकरण में द्वैता भाव का प्रतिपादन किया गया द्वैचय अभाव इसका नाम हो गया प्रकरण का नाम था वैतथ्य प्रकरण उस प्रकरण में कैसे कहा गया द्वैत स्वप्न माया गंधर्व नगरादि ये सब दृष्टान्त हो गया ये जो पर्वत दिखता है वो कैसे है कहते गंधर्व नगर जैसा तो ऐसे ही है दृष्टान्त और दृश्य तो आद्यंत आदि हेतु भी ये हेतु हो गया क्योंकि दृश्य है इसलिए मिथ्या होगा जैसे स्वप्न है क्योंकि आद्यंत है आदि अंत वाला है आद्यंत वत् है जगत इसलिए मिथ्या होगा जिसका आदि है जिसका अंत है, है, है वो वास्तव पदार्थ नहीं है जैसे घट आदि है और घट अंत है इसलिए घटक कोई वास्तव पदार्थ तो नहीं है क्या वास्तव पदार्थ है कहेंगे उसका जो कारण है मिट्टी ही वास्तव पदार्थ है तो अगर हम विचार करते हैं जिस समय में घटक है वो मिट्टी है नहीं है मिट्टी है हम किंतु ये घटक में महत्व बुद्धि दे करके रखे हैं क्यों दे करके रखे हैं ये हमारा प्रयोजन सिद्ध करता है ये प्रयोजन किसका सिद्ध करता है शरीर और मनोबुद्धि का उससे हमारा क्या होता है क्योंकि हम शरीर और मनोबुद्धि हैं। यहाँ ही अज्ञान होने से हम जिसके साथ आदत में है उसको मैं माना और उस मैं जिसको माना उसको सर्वदा आवश्यकता रहेगा ही रहेगा शरीर मनोबुद्धि तो बिना आवश्यकता रहेगा ही नहीं है उसका प्रयोजन जो सिद्ध करेगा उसको मिथ्या नहीं कर पाएगा हमको दिल्ली जाना है तो हम कैसे ट्रेन से उतर जाएंगे नहीं उतर पाएंगे बैठना ही पड़ेगा अर्थात विचार करने से देखेंगे जो भी आद्यंत है मतलब बत वाला है आद्यंत है वो तो मिथ्या है उसका कारण उसका उपादान के ऊपर दृष्टि रखे जितना ये बार बार विचार करें जो उपादान है वही सत्य है और प्रयोजन सिद्धि को लेकर के अधिक हम उसमें महत्व बुद्धि न डालें दृश्यत्व और आद्यन्त वत्व आदि और अंत वाला होने से ये दोनों हेतु और आगे और भी है परिचिनत्व ये सब है सवयवत्व ऐसे बहुत सारे अन्य हेतु है देते हैं इति हेतु है भी तर्क प्रतिपादित वैद्य प्रकरण में तर्क के द्वारा जो द्वैत है वो मिथ्या ऐसे सिद्ध किया गया आगे टीका में तसे ही निर्णय अनुद्रवति तस्य प्रकरणनमत वृक्ष अन्द्रवती का ओंकार ओंकार प्रथमे प्रकरणे शिवो अद्वैत इति प्रपंचोपिव आत्मा प्रतिज्ञा अद्वितय व्याख्यात भाष्य का प्रथम पंक्ति होस्का अन्वे लिखा दी तरहकार सेकरण में त्या गया निर्णय करके प्रपंच उपसमह, प्रपंच का उपशम है जिसमें आत्मा में वो शिव है अद्वैत है इस प्रकार के विशेषणों के द्वारा आत्मा प्रतिज्ञा मात्रेण अद्वितीय आत्मा अद्वितीय है क्यों कहते हैं के कि उसमें प्रपंच नहीं है वो शिव है इस प्रकार की कह करके व्याख्यात प्रथम प्रकरण में हुआ द्वितीय प्रकरणार्थम संक्षिप्य अनुबदति द्वितीय प्रकरण विचार हो गया कि ज्ञाते भाष्य में दे दिया ज्ञाते द्वैतम न प्रकरण में प्रथम प्रकरण में है द्वितीय प्रकरणार्थम संक्षिप्य अनुबदती अच्छा ज्ञाते द्वैतम न विद्यते प्रथम प्रकरण में कहा गया था इसको तर्कों से सिद्ध किया गया द्वितीय प्रकरण में तो द्वैत ये तो प्रथम प्रकरण का मंत्र श्लोक है द्वितीय प्रकरण का संक्षिप्त अर्थ हो गया द्वैत तो अभाव वैच प्रकरण जो भाष्य का द्वितीय पंक्ति दिया ये द्वितीय प्रकरण हुआ द्वितीय प्रकरण में क्या सिद्ध किया गया जो प्रथम प्रकरण में एक श्लोक में कह दिया गया था ज्ञाते द्वितम न विद्यते इतने को ही द्वितीय प्रकरण में सिद्ध किया गया अच्छा आगे टीका में ते प्रकरणे ज्ञाते द्वैतम विद्यते प्रतिज्ञा मात्रेन द्वैत नीयते उत्त आद्य प्रकरण में ये चतुर्थ पादा श्लोक ज्ञाते द्वैतम विद्यते ये आदि प्रकरण में ही कहा गया था प्रतिज्ञा मात्रेन क्या कथन हुआ था प्रथम प्रकरण में सवैता द्वितय प्रकरण हेतु दृष्टान तर्क प्रतिपादितो न अत्र अ प्रतिदित अवशिष्ट अस्त ये जो द्वेता भाव प्रथम प्रकरण में केवल प्रतिज्ञा किया गया द्वितीय प्रकरण के द्वारा उसके लिए हेतु दिए दृष्टांत दिए हेतु हो गया दृश्य तो आद्यतो इत्यादि दृष्टांत दे स्वप्न माया गंधर्व नगर इत्यादि दृष्टान दे दिए हेतु दृष्टांत देकर करके तर्क क्योंकि जहां हेतु दृष्टांत देते हैं अनुमान ये सब तर्क च प्रतिपादित इसलिए न अत्र प्रतिपादित अवशिष्ट अस्ति ये तृतीय प्रकरण में ये सब प्रतिपादन करने के लिए और कुछ बचा नहीं अर्थात तो द्वैत मिथ्या है ये और यहां प्रतिपादन करने का आवश्यक नहीं हो तो द्वितीय प्रकरण में हो गया तृतीय प्रकरण आकांक्षापूर्वकम अवतरयती अभी तृतीय प्रकरण में क्या कहेंगे उसको आकांक्षा दिखा करके अवतरण करते हैं भाष्यकार भाष्य में अद्वैत किम आगम मत्रेण प्रतिप्त आहोषित तर्केण अति शक्य तर्केण अद्वैत क्या आगम मत्रेण प्रतिप्त ज्ञातव्य अद्वैत क्या केवल आगम मत्र से ज्ञातव्य है अथवा तर्केण तर्क से भी इसका क्या हम कुछ ज्ञान कर सकते हैं इसलिए कहा शक्य तर्कणी ज्ञातुम तर्क से भी इसका ज्ञान हो सकता है परोक्ष ज्ञान होगा तर्क से निश्चय हो जाएगा जैसे पर्वत में हमको बनी का निश्चय हो जाता है ये परोक्ष ज्ञान होता है अनुमान से इस प्रकार के शक्यत तर्कणी ज्ञातु ठीका में पूर्व पक्ष कहता है एक कठोपनिषद में मंत्र है नैसा तर्केण मतिरापने सुज्ञानाय श्रेष्ठ यान ओम आप सत्य धृतिर बतासी भूयान नचिकेत प्रष्टा इस प्रकार की वहाँ पूरा मंत्र है ऐसा मतिर तर्केण नीया नचिकेता को कहते हैं ऐसा मति ये जो ब्राह्मी बुद्धि है ये तर्क केवल तर्क से इसका ज्ञान नहीं होगा तो प्रोक्त अन्येन सुज्ञानाय हे पृष्ठ संबोधन करते हैं नचिकेता को हे पृष्ठ प्रिय में श्रेष्ठ है सुज्ञानाय अन्येन प्रोक्ते सति ज्ञातम होती सुज्ञानाय अर्थात जो शुद्ध बुद्धि वाला है अन्येन अर्थात तो तार्किक से भिन्न आगम सिद्ध सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के साथ जब प्रोक्ता कहा जाएगा तब तो इसका ज्ञान होगा तो नचिकेता को फिर कहते हैं या नचिकता आप नचिकेता आप जैसे सत्य बुद्धि वाले हो ऐसा हम नमलोग के लिए ऐसा अर्थात श्रोता ऐसे शिष्य उपलब्ध हो कम राज्य उसका नचिकेता को कहते हैं पूर्व पक्ष यहाँ कहता है कि नैसा तर्केण मतिरापन या इस अद्वैतम कथम तर्केण ज्ञातुम सत्यम तो सूची स्वयं कहती है कि ये जो ब्राह्मी बुद्धि तर्क से प्राप्त न हो नहीं हो सकता है यमराज जी कहे आप कैसे यहाँ कहते हैं कि तर्क से इसका ज्ञान हो सकता है ये आक्षेप होने से भाष्य में तत्कथम इतना ही आक्षेप हुआ तत्कथम का अवतरणिका हो गया नैसा तर्कम अतिरापन या एक रूपक्षी का बुद्धि में है इसलिए कहता है कि अद्वैत तो तर्क से कैसे ज्ञान हो सकता है भाष्य में उत्तर देते हैं इति कैसे हो सकता है इसलिए अद्वैत प्रकरण आरभ है अद्वैत प्रकरण तृतीय प्रकरण आरंभ किया जाता है तर्क से भी अद्वैत सिद्ध हो सकता है टीका में स्वतंत्र तर्क अप्रवेश भी तस्मी आगामी तर्क से सहकारितया संभावना हेतु सहकारितया आगे संभावना ये अलग पदक हो जाएगा आप ऊपर नीचे एरो कर दे सकते हैं ये अलग है सहकारितया संभावना हेतु तर्केण अभी ज्ञात शक्यमित व्यवहार उपपत्ति महत्व स्वतंत्र तर्क का प्रवेश नहीं है अर्थात आत्मज्ञान में स्वतंत्र तर्क का प्रवेश नहीं है स्वतंत्र तर्क सात नंबर टिप्पणी आगम अनुरोधी आगम के अनुसार जो नहीं है ऐसा तर्क ये अर्थात आत्मज्ञान में इसका प्रवेश नहीं है जैसा नयायिक लोग कहेंगे जगत का कारण हो गया जगत के उपादान कारण जगत का क्या है नया एक लोग किसको कहेंगे परमाणु ये अर्थात वेद सिद्ध नहीं है कि परमाणु से जगत बनेगा और इतने सारे नित्य पदार्थ स्वीकार तो करते हैं ये सब आगम और बहिर्भूत आगम का तो तात्पर्य वो सब बहिर्भूत है इसलिए कहते हैं कि स्वतंत्र तर्क अर्थात आगम बहिर्भूत तर्क से इसका ज्ञान नहीं होगा अप्रवेश तस्मिन आगमिक तर्क से सहकारिता आगम में जो अनुकूल तर्क दिया गया है वो सब सहकारी बनते हैं। तो है इसलिए भगवान भाष्यकार साधन पंचक्रम कहते हैं श्रुति तो मत तो तर्को संधि श्रुति मत तर्को अनुसंधि जो श्रुति में कहा गया ऐसे तर्क का ही अनुसंधान करें तो श्रुति बाह्य तर्क को न दे सहकारिताया संभावना हेतुत्वात तर्क संभावना का हेतु बनेगा तर्क कह सकता है यह संभव है कि कौन सा तर्क जो आगम सि तर्क न्ञातुम सक्षम तो इसलिए यहाँ तर्क को सहकारी कहते हैं आगमन मुख्य है, है तर्क सहकारी है जैसे कोई आत्मपुरुष कह दिया पर्वतो बनीमान यह आत्मपुरुष का वाक्य आगम वाक्य जैसा हुआ उसको कोई आगे हेतु दे दिया कि यत्र धूमो तत्र बनी पर्वतोपी धूमोवान अथवा बनीमान इस प्रकार ही दिया किंतु वहाँ विरोधी क्या कहेगा ए धूमो अस्तु मास्तु इस प्रकार की कोई विघटन करने से वाक्य का उसके लिए तर्क देता है ये तर्क कोई स्वयं प्रमाण नहीं है ये आगामो वाक्य आप तो वाक्यों के लिए सहकारी होगा सिद्धांत वही बात कहता है कि आगामी का तर्क से सहकारिता आगमत प्रमाण है ये केवल जो विरोध शंका होता है इसका निराकरण करेगा इसलिए कहते हैं ये सब जितने उच्च ग्रंथ होता है ना तो उपनिषद मंत्र से हो जाना चाहिए ये हम सारे बृहद प्रस्थान पढ़ते हैं संग पढ़ते है बृहद भारतीय पढ़ते, पढ़ते है ये सब क्यों पढ़ते है कहते हैं की ये सब अर्थात हमारे अंदर में जितना विरुद्ध तर्क है वो तर्क को अर्थात केवल निराकरण करने के लिए उच्च ग्रंथ पढ़ना है हमारा अंदर में विरुद्ध विचार आता है उसको हटाने के लिए लिएकर स्वयं ये बात कहते हैं ये पुरुष का बुद्धि मलिन होने से ये मलिनता को साफ करने के लिए ये सब उच्च ग्रंथ इसे अधिक तर्क होता है ऊपर ऊपर ग्रंथ में तर्कणी ज्ञातुम सक्षम इति व्यवहार उपपत्ति तर्क से जान सकता है और आगे व्यवहार कर सकता है व्यवहार शब्द प्रयोग और द्वैतों को तर्क से सिद्ध करके जान निश्चय करके आगे शब्द व्यवहार कर सकता है बन्नी को देखा नहीं निश्चय कर लिया अनुमान से आगे कह सकता है दूसरों को कि हाँ वहाँ बन्नी है ये परोक्ष ज्ञान होने से व्यवहार दो नंबर टिप्पणी ले दे व्यवहार एवं भूत शब्द प्रयोग उपपत्ति रित्यर्थ व्यवहार चार प्रकार की होता है अभिज्ञान अब क्रिया कार्यक्रम चार प्रकार के ऐसे विवरण कार्य रहे हैं अभिज्ञा हमको ज्ञान होना ये घट है ऐसा हमको ज्ञान हुआ ये भी एक व्यवहार है और अयम घट है इस प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं।, है। अभी अभी हैं।, कर हैं।, कर हैं ये भी एक व्यवहार है अभिवदन अभिज्ञा पहले आगे अभिवदन आगे हानो उपादान हम घट को ला सकते हैं घट को त्याग कर सकते है त्याग हानो उपादान ग्रहण कर सकते है ये भी एक व्यवहार है और घट में जल है न हम घटका हमको ज्ञान हो रहे, ना घट हम शब्द व्यवहार करते ना लाते हैं ना त्याग करते हैं तो भी एक प्रयोजन सिद्ध करता है इसको कहते हैं अर्थ क्रिया कार्य तो हम ये एक व्यवहार है तो घट में जल है अर्थक्रिया अर्थ प्रयोजन सिद्ध करता है ये चार प्रकार की व्यवहार यहाँ अभिज्ञा परोक्षीय अभिज्ञा होने के बाद व्यवहार शब्द प्रयोग कर पाएगा भाष्य में अद्वैत प्रकरण आरभ्य थे बामा पार्श्व में कहा अंतिम अद्वैत प्रकरण इसके लिए आरंभ किया जाता है आगे ठीक है यदि तर्क न अद्वैत संभावित प्रकरण आरभ्य थे तरी किमित उपासक निंदा प्रथम प्रस्तुय तत्र आप अद्वैत से अद्वैत का सिद्धि तर्क के द्वारा करना चाहते है और प्रकरण का आरम्भ में आप उपासक का निंदा क्यूँ करते हैं आपको करना चाहिए कुछ अन्य कार्य करते हैं कुछ अलग ये प्रथम प्रस्तुयते इसका प्रस्तुत तो करते हैं उपासकों का निंदा ये क्यों करते हैं भाष्य में उपास्य उपासना उपासनादि भेद जातम सर्वित आगे पाठ संशोधन करना है केवलश्चात्मा अद्वय केवल भाष्य में प्रथम पंक्ति में केवलश्चात्मा अद्वय अच्छा भाष्यम प्रथम पंक्ति में है केल अर्थ इत स्थित अतिते प्रकरणे भेदजातम् सर्वं वितथं यहां उपास उपासनाथंक्ति न कला है ना न है उपास उपासना ये सब भेद जितना है सब सबथ वितथ मिथ्या है मिथ्या है और केवल आत्मा अदय पर आत्मा ही अद्वै है और वही परमात्मा है वास्तव ऐसे निश्चय किया गया अतिते प्रकरणे यथ पूर्व प्रकरण में केवल आत्मा को छोड़कर के बाकी सब मिथ्या कहा गया और उपासक लोग अपना उपासक को अपने से भिन्न मान करके वास्तव मान करके उपासना करते हैं इसलिए यहाँ कह दिया अर्थात आप उपासना से उठ करके विचार में चलिए तो ये धीरे धीरे आगे आगे ले जाने के लिए सारे ग्रंथों का तात्पर्य वही है हमको धीरे धीरे आगे, आगे आगे ले जाने के लिए अतीत प्रकरण है उपासना उपासनाश्रित आगे भाष्य में उपासना उपासनाश्रित अच्छा पहले टीका में देख लीजिए उक्त वक्षण विरोधी उपासक से तन निंदा प्रकृत उपयोगिनी इत पहले कहा गया की ये सब भेद जातम इच्छा सही तो द्वैतम ब्राह्मण सात्विक परिणाम मनते भगवती अद्वैत विरोधी भाव ये उपासक क्या मानता है ये ब्रह्म में ये सब जो अभी जगदाकार हो गया और हम देह वाला हो गया ये सब भेद ये सब वास्तव है वास्तव अगर भेद रहेगा अद्वैत कैसे बुद्धि में आएगा इसलिए अद्वैत का विरोधी है जो विरोधी है जिसका हटाना चाहिए उसका निंदा करते हैं ताकि उसमें महत्वपूर्ति हट जाए उक्त कहा गया जो जो द्वैत समितिया है और वक्षे माना, वक्षे माना आगे जो अद्वैत अच्छा उक्त भी अद्वैत उक्त और भक्ष्यमाण प्रथम प्रकरण में अद्वैत को आगम आधार पर कहा गया आगे भी तृतीय प्रकरण में अद्वैत को तर्क आधार पर कहा जाएगा तो उक्त और भक्ष्यमाण ये दोनों हो गया जो अद्वैत उसका विरोधी अद्वैत का विरोधी हो जाएगा द्वैत तो द्वैत उपासक जो है वो द्वैत को मानता है तो उक्त भक्ष्यमाण अद्वैत का विरोधी होने से उपासक का तन निंदा प्रकृत उपयोगी तो उसका निंदा तन निंदा चार नंबर ट्रिपोणी अद्वैत सिद्धिम बांसता क्रियमाणा द्वैत सत्यत्ववादी निंदा क्रियमाणा आगे द्वैत वहाँ ऊपर नीचे रो कर दीजिए नहीं तो ये स्पष्ट नहीं होगा अद्वैत सिद्धि को चाहने वाला वांसता चाहने वाले के द्वारा जो अद्वैत का सिद्ध करना चाहता है वो क्रियमाणा अद्वैत सिद्धिता जो किया जा रहा है क्या किया जा रहा है द्वैत वादी निंदा ये होगा क्रियमाणा अभी जो उपासक है वो द्वैत को सत्य मानता है hmm. उसका निंदा अभी कर रहा है क्यों कर रहा है अद्वैत का सिद्धि करने का इच्छा से तो कैसे कर ये कैसे दृष्टांत तो देते हैं पांडव जयम कांक्षता शल्य कृता कर्ण निंदा इव भवती एवं स्व अभी उपयोगिनी भाव ये करनों का सार्थी बना तो कर्ण कहा कि शल्य मेरा सारथी होगा क्योंकि अर्जुन का सारथी भगवान स्वयं है तो अगर शल्य ही सबसे इस पक्ष में श्रेष्ठ है वो मेरा सारथी बने शल्य बना की देखा भगवान कैसा लीला करते हैं और शर्ल शुरू से कर्ण को गाली देना आरम्भ किया निंदा किया आप ऐसा है आप ऐसा है आप क्या अर्जुन के साथ युद्ध करेंगे आप क्या इतना उसको मतलब किया कर्ण अंतिम में उसको बोला कि अभी हम लोग युद्ध करने वाले हैं आप थोड़ा शांत रहो रथ चलाओ ताकि हम युद्ध करें तो क्यों कहते शल्य चाहता था कि पांडव लोग जीते वो तो वचनबद्ध होकर के आगे है ना इसका पक्ष में तो पांडव लोग जीते इसलिए कहते हैं पांडव जयन कांस्यता इच्छा करने वाले के द्वारा असल ना कृता करुणा निंदा जैसे कर्ण का निंदा किया इसी प्रकार भवती एवं स्व अभिष्टा उपयोगी उपयोगिनी ये जो उपासकों का निंदा करना द्वैत का निंदा करना अपना अभिष्ट सिद्धि के लिए, सिद्ध लिए आवश्यक है अपना अभिष्ट है अद्वैत का सिद्ध करना तो भाष्य में कहा तन, तन द्वैतनिंदा प्रकृत्य उपयोगिनी प्रकृत अद्वैत सिद्धि इ उपयोगी आगे भाष्य में इति अच्छा उपाशा में और कथं तरी तथं तरी तत्र तत्र अजत्व आत्मनो दर्शयती श्रुतिर्घटिष्य उपासक का कथम तरी तत्र तत्र अजत्व उपासक लोग कहते हैं कि ये ब्रह्म उत्पन्न होने से पहले सब अजक था अभी एक देशी कोई पूछ रहा है आप अभी उनका मत का उपा, उपासक मत का निंदा करते हैं जिस मत का निंदा करते हैं वो लोग कहते हैं की उत्पत्ति होने से पहले सब अजक था वो लोग कैसे उसको अजब कहते हैं हम जिस चीज का खंडन करते हैं उसको हमको समझना है ना तो इसी प्रकार की एक को कोई पूछ रहा है सिद्धांति को वो लोग कैसे मानते हैं अजब उपासक लोग जो कहते हैं उत्पत्ति होने से पहले सब अजत था ये एक एकादशी पूछ रहा है कथमतरी तत्र तत्र अर्थात उपासक मत में तत्र तत्र अजतम आत्मनो दर्शयन की उपासक मत में ये सब श्रुति कैसा होगा जो आत्मा अज है ये सब श्रुति कहती है तो उपासक मत में ये सब कैसे संभव होगा उपासक इसको कैसे सिद्ध करते हैं तत्र आज यहाँ तक ओम पूर्ण मत पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण go oh.